सदगुरु ओशो की प्रवचन वाला काहे होत अधीर ट्रैक २६ आलसी को प्रभु प्राप्ति संभव आखरी प्रश्न मैं परम आलसी हू क्या मैं भी परमात्मा को पा सकता हूं योगेंद्र परमात्मा को पाना ना तो कर्म की बात है ना कर्मठता की ना आलस्य की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 नेताजी ने आश्चर्य से पूछा आलसी फिर ये वृक्ष पे कैसे चढ़ गया सरपंच बोला हम लोगों ने जब आम की गुठली यहां बोई थी तभी ये व्यक्ति आकर उस गुठली पे सो गया था स्वास तक सो रहा है, ये वृक्ष पे चढ़ा नहीं योगेंद्र इसको कहते परम आलस